श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे नंदनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी उन्हें पंखा झुल रही थी परिक्छेद जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना रक्षा और प्रलय करते हैं वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालने झालरें लटक रही थी बड़ियों के दीपक जगमगा रहे थे बेला चमेली के फूल और हार मह मह महक रहे थे फूलों पर झुंड के झुंड भवरे गुंजार कर रहे थे सुंदर सुंदर झरोखियों की जालियों में से चंद्रमा के शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी छरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था फेन निभे सुभ्रे ऐसी महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी रुक्मणि जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला भगवान की सेवा करने लगी उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे चरणों में बड़ी जटित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था नितंब भाग में बहुमूल्य कर की लड़ियां लटक रही थीं इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी रुक्मणी जी के घुघराली अल्के कानों के कुंडल और गले के स्वर्ण हार अत्यंत विलक्षण थे उनके मुख्य चंद्र से की अमृत वर्षा हो रही थी ये रुक्मणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही चौथे तो हैं उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण है मेरी अनन्य प्रेयसी है तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है जो बड़े महानुभाव और श्रीमान है तथा सुंदरता उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं तुमसे विवाह करना चाहते थे तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे यहाँ तक कि उन्होंने वरदान भी कर वागदान भी कर दिया था शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन मत होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार किया ऐसा तुमने क्यों किया सुंदरी देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं सुंदरी हम किस मार्ग के अनुयायी हैं हमारा कौन सा मार्ग है यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है सुंदरी हम तो सदा के अकििंचन है न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते हमारी सेवा नहीं करते जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए जो अपने से श्रेष्ठ या अजम हो उनसे नहीं करना चाहिए फराज कुमारी, तुमने अपनी अधूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो जिसके द्वारा तुम्हारी यह और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएँ पूरी हो सके सुंदरी तुम जानती ही हो कि शिषपाल साल्व जरासंध दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे कल्याणी वे सब बल पौरुष उसके मद से अंधे हो रहे थे अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था निश्चय ही हम उदासीन हैं हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं कृतकृत्य हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ इसी गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए परीक्षित जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी तब वे अत्यंत भयभीत हो गई उनका हृदय धड़कने लगा वे रोते रोते चिंता के आगाज समुद्र में डूबने उतराने लगी वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती दने लगी अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे मुंह नीचे को लटक गया अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई अत्यंत व्यथा भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई वियोग की संभावना से वे तक्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया हाथ का चमर गिर पड़ा बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई केश बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी भगवान श्री कृष्ण ने दे देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पाश की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुकमणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केस पासों को बांधकर अपने शीतल कलकमरों से उनका मुंह पोस दिया भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भींगे हुए स्तरों को पोछ अपने प्रति अन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुकमणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आशय हैं जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रियसी रुक्मणी जी को समझाया भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदर्भ नंदनी तुम मुझसे बुरा मत मानना मुझसे रूठना नहीं मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो मेरी प्रिय सहचरी तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हसी हँसी में यह छलना की थी मैं देखना चाहता था कि मेरे यों कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भाव चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुंदर लगता है मेरी परम प्रिय सुंदरी घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परियास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुख से बिता ली जाती है श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल प्रयास में ही ऐसा कहा था अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे परीक्षित अब यह सलज्ज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंद नि हुई उनसे कहने लगी